महाभारत आश्विध पर्व चुरीशोध्याय महतत्व के नाम और परमात्म तत्व को जानने की महिमा ब्रह्म उवाच अभ्यक्ता पूर्व उत्पन्नों महात्मा महामति आदिर्गुण सर्वेशा प्रथम सर्ग उच्यते ब्रह्मा जी बोले महर्षिगण पहले अव्यक्त प्रकृति से महान आत्मस्वरूप महाबुद्धितत्व उत्पन्न हुआ यही सब गुणों का आदि तत्व और प्रथम सर्ग कहा जाता है महानात्मा मतिर्ष्णु जिष्णु शंभु वीरवान्न बुद्धि प्रजोपलब्धिश्च तथा ख्याति स्मृति पर च कई शब्द ब्राह्मणो विभामणो विद्वान्मोक नगछति महान आत्मा मति विष्णु जिष्णु शंभु विर्यवान बुद्धि प्रज्ञा उपलब्धि ख्याति धृति स्मृति इन पर्यायवादी नामों से महान आत्मा की पहचान होती है उसके तत्व को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण कभी मोह में नहीं पढ़ता सर्वतः पाणिपादर्वतोखे शिरोमुख सर्वतः श्रुतिमलोकेव्याप्य सती परमात्मा सब ओर हाथ पैर वाला सब और नेत्र शीर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है महाप्रभावः पुरुष सर्वस्व स्थित अणिमा लक्ष्मा प्राप्त ईशान सिरह सबके हृदय में विराजमान परम पुरुष आत्मा परमात्मा का प्रभाव बहुत बड़ा है अणिमा लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियाँ उसी के स्वरूप हैं वह सबका शासन करने वाला ज्योतिर्मय और अविनाशी है तत्र तत् बुद्धिविदोलोका सद्भावन ऋता ध्यान तिजोकाश्च सत्यसंधारजुत इंद्रिया ज्ञानवंत ये केचिन मन वह प्रसन्न मनसोधीरापमानहंकृता विमुक्ता सर्व सर्वते महत्या आत्मनो महतो वेद युण्यातिमा संसार में जो कोई भी मनुष्य बुद्धिमान सद्भाव ध्यानी नित्य योगी सत्य प्रतिज्ञ जितेन्द्रिय ज्ञानवान लोभिहीन क्रोध को जीतने वाले प्रसन्न चित्तर तथा ममता और अहंकार से रहित हैं वे सब मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की महिमा को जनाता है जानता है उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है अहंकारा प्रसूता महाभूतानि पंचवहि पृथ्वी वायुराकाशम आपो ज्योति च पंचम पृथ्वी वायु आकाश जल और पांचवा तेज ये पाँचों महाभूत अहंकार से उत्पन्न होते हैं तेज भूतान युद्यंते महाभूत पंचसु तेज शब्द स्पर्श रूपेश रथ गंध क्रिया उन पांचों महाभूतों तथा उनके कार्य शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, आदि से संपूर्ण प्राणी जुक्त है सीर सर्वलोकेश न मोहमधिगच्छति धैर्यशाली महर्षियों जब पंच महाभूतों के विनाश के समय प्रलय काल उपस्थित होता है उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है किंतु संपूर्ण लोगों में जो आत्मज्ञानी धीर पुरुष है वह उस समय भी मोहित नहीं होता विष्णुर एवादि सर्गे सर्गेश प्रभु एवं हि यो वेद गुहाशं प्रभु परम पुराण पुषम विस्व बुद्धिमतां बुद्धिमता परा गतिम स बुद्धिम बुद्धिम अतीत्य ठति आदिसर्ग में सर्व समर्थ स्वयंभु विष्णु ही स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं जो इस प्रकार बुद्धिपी गुहा में स्थित विश्वरूप पुराण पुरुष में देव और ज्ञानियों की परम गतिरूप परम प्रभु को जानता है वह बुद्धिमान बुद्धि की सीमा के पार पहुंच जाता है इत स्त्री महाभारत आश्वेद के परमणि अनुगीता परमणि गुरुशिष्य संवाद चतर इंसौध्याय इस प्रकार से महाभारत आशमेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरु शिष्य संवाद विषयक चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ